श्री रामकृष्ण भक्त मालिका रानी रासमढ़ी रानी की एक और थी गंगा पर लगा जल कर माफ करवाना एक बार सरकार ने गंगा में मछली पकड़ने पर कर लगा दिया इस पर दूसरा कोई चारा न देकर धीवर लोग रानी रासमढ़ी के पास गए इसका प्रतिकार करने के लिए रानी ने दस हजार रुपये देकर घुसूड़ी से मटिया बुरूज तक पूरी गंगा पर अधिकार प्राप्त कर लिया तथा रस्सी और बांसों की सहायता से गंगा वक्ष पर घेरा लगाकर जहाज़ों और नावों का आवागमन बंद करवा दिया जब सरकार ने उनके इस कार्य का विरोध किया तो रानी ने कहा कि स्टीमर के चलने से मछलियां अन्यत्र भाग जाती हैं और उससे मछुआरों का नुकसान होता है इसलिए सरकार से प्राप्त अधिकार के बल पर ही उन्होंने स्टीमर चलना बंद किया है अंत में सरकार ने रानी को उनके रुपये वापस किए तथा जलकर उठा लिया रानी ने भी गंगा से साकल हटा ली विजय रानी के सम्मान में बंगाली जनता गा उठी हे रमणियों में मड़ी रानी रास मड़ी आप धन्य है क्योंकि आपने बंगाल के यश की रक्षा की है जन्नी आप दिनों का दुख देखकर रो उठी तथा अपने घर के रुपये देकर आपने दूसरों की प्राण रक्षा की सिपाही विद्रोह के समय भी रानी की दूरदृष्टि खरी उतरी थी उन दिनों परामर्शदाताओं ने उन्हें डगमगाती ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर बेच देने को कहा था परंतु उन्होंने इस परामर्श को स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्होंने सरकार की सहायता ही की उन दिनों अनेक अंग्रेज सैनिक की स्कूल स्ट्रीट में निवास करते थे और यात्रियों तथा आस के निवासियों पर अत्याचार करते थे एक दिन जब गोरे इस प्रकार का अत्याचार कर रहे थे तो उन्हें रानी घर की चीजें तोड़ने फोड़ने तथा पाले हुए पशु पक्षियों को मारने लगे अपने प्राणों के भय से तथा रानी के आदेश से सब लोग भाग गए तब हाथ में तलवार लेकर रानी अकेले ही रघुनाथ जी के मंदिर की रक्षा में लगी रहे। इस प्रकार उन्होंने असीम साहस एवं दवे भक्ति का परिचय दिया सौभाग्यवश गोरे उधर को गए ही नहीं इसके बाद सेना के उच्च अधिकारियों ने गोरों की यह तांडव लीला बंद कराई और रानी के मकान पर पहरा देने को गोरे सिपाहियों की नियुक्ति कर दी रानी अपनी जमींदारी की प्रजा का अपनी संतान के समान ही पालन किया करती थी एक बार मकीमपुर परगने के एक नीलकर साहब ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया पर रानी के हस्तक्षेप के पल स्वरूप शीघ्र ही बंद हो गया एक बार जगन्नाथपुर तालुके की प्रजा पर पड़ोस का एक जमींदार उत्पीड़न करने लगा इस पर कचहरी के कर्मचारी उल्टा आक्रमण चलाने को तैयार हो गए किंतु समाचार पाकर रानी के ने आदेश भेजा की प्रजा की रक्षा करना ही कर्मचारियों का कर्तव्य है आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं अस्तो इधर का आयोजन देखकर ही प्रतिपक्षी शांत हो गए तथा यह अप्रिय घटना अधिक दूर नहीं वस्तुतः इस प्रकार के बल प्रदर्शन आदि से रानी को कोई आनंद नहीं मिलता था उनका मात्र हृदय रचनात्मक कार्यों से ही संतुष्ट होता था इसलिए तो हम देखते हैं कि उन्होंने प्रजा की उन्नति के लिए एक लाख रुपये व्यय करके टोनार खाल खुदवाकर मधुमती नदी के साथ नौगंगा का संयोग करवा दिया था इसी प्रकार सोनाई बेलिया घाटा और भवानीपुर में बाजार की व्यवस्था तथा काली घाट में घाट का निर्माण कराकर वे अशेष यश की उत्तराधिकारी हुई थी रानी की सर्वोत्कृष्ट कृति है दक्षिणेश्वर का मंदिर इसी ने उन्हें बंगाल के इतिहास में अमर बना दिया है इससे संबंधित घटनाओं के बारे में थोड़ा सा भेद मतभेद है हम लोग प्रसांतर लीला प्रसंग में विवरण का ही अनुसरण करेंगे 1847 इस्वी मिरानी के मन में काशी विश्वनाथ के दर्शन की अभिलाषा हुई उस समय रेल की पटरियां सर्वत्र नहीं बिछी थी, थी। अतः रानी के साथ उनके सगे संबंधी दास दासी एवं रसद आदि लेकर जलपथ से काशी धाम जाने के लिए 25 बजरे तैयार किए गए असंख्य सदगुण विभूषित रानी की मां काली के चरण कमलों में असीम भक्ति थी जमींदारी के कागज कागज पत्रों में नामांकन करके लिए उन्होंने जो मुहर बनाई थी उसमें उनके नाम का उल्लेख काली पद अभिलाषी श्रीमती दासी इस प्रकार था काशीधाम जाने की सारी व्यवस्था पूर्ण हो जाने के बाद प्रस्थान करने की पूर्व रात्रि को उन्हें स्वप्न में देवी का आदेश मिला किसी किसी का कहना है कि यात्रा प्रारंभ करके कलकत्ते के उत्तर में दक्षिणेश्वर गांव तक पहुंच जाने के बाद नाव में रात्रि यापन करते समय रानी को यह देव आदेश प्राप्त हुआ था काशीधाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है भागीरथी के तट पर किसी मनोरम स्थान में मेरी मूर्ति प्रतिष्ठित करके तुम मेरे पूजन तथा भोग आदि की व्यवस्था करो मैं उस मूर्ति का आश्रय लेकर आविर्भूत हो प्रतिदिन तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहूंगी यह देवी आदेश पाकर रानी ने तीर्थयात्रा के निमित्त संग्रहित वस्तुओं को ब्राह्मणों तथा निर्धनों में बांट देने को कहा तथा संचित धन को भूमिक्रय और मंदिर निर्माण में व्यय करने का आदेश दिया गंगा का पश्चिम तट वाराणसी के समान है इस कहावत का स्मरण करके मथुना ने पहले तो पश्चिम तट पर ही भूमि की खोज की परंतु उसमें सफलता न मिलने पर सितंबर अठारह ईस्वी में गंगा के पूर्व तट पर ही सरकारी बारूद खाने के दक्षिणी ओर की 60 बीघा जमीन तथा उसमें स्थित एक कोठी पचपन हजार रुपये में खरीद ली वह स्थान कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के हेस्टी नामक एक अधिवक्ता का था देखने में इस भूमि का आकार कुछ कछुए की पीठ के समान था तथा उसके एक भाग में कोठी और दूसरे भाग में मुसलमानों की कब्रगाह एवं गाजी साहब की दरगाह थी शक्तिपीठ की स्थापना के लिए ऐसा कुर्म के आकार का शमशान अत्यंत उपयुक्त माना गया है भूमि खरीदने के बाद सर्वप्रथम गंगा के किनारे तटबंध तथा घाट बनाया गया परंतु भीषण ज्वार के आघात से सब ढहकर चूर चूर हो गया इस पर उनके पुनर्निर्माण का भार मेकिन कंपनी को दे दिया गया तदुपरांत मंदिरों आदि का निर्माण आरंभ हुआ धीरे धीरे अठारह ईसवी का अंत आ पहुंचा रानी के मन में चिंता हुई कि मंदिर की प्रतिष्ठा में अब और अधिक देरी होने पर संभव है कि वह शुभ कार्य उनके जीवन काल में ना हो सके इसके अतिरिक्त और एक घटना हुई देवी की मूर्ति बनवाकर वह भग्न न हो जाए इस भय से बक्से में बंद करके रखी गई थी इन्हीं दिनों मूर्ति के पसीना निकल आया और देवी ने स्वप्न में रानी को आदेश दिया मुझे और कितने दिन इस प्रकार बंद रखोगी बड़ा कष्ट हो रहा है जितने जल्दी संभव हो मेरी स्थापना करो निकट भविष्य में कोई शुभ मुहूर्त नहीं था अतः स्नान यात्रा का दिन गुरुवार, मई, 1855 के लिए निश्चित हुआ परंतु इसके पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिसके फलस्वरूप यथा समय श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर की पृष्ठभूमि में अवतीर्ण होना पड़ा रानी की अभिलाषा थी कि मंदिर में देवी को अन्न भोग दिया जाए परंतु तत्कालीन सामाजिक प्रथा के अनुसार इस मंदिर का पुजारी पद स्वीकार करने के लिए उच्च श्रेणी का ऐसे समय झावा पुकुर की संस्कृत पाठशाला के अध्यापक तथा श्री रामकृष्ण के अग्रज श्रीयुक्त राम कुमार जी ने विधान दिया रानी यदि वह संपत्ति किसी ब्राह्मण को दान कर दे और वह ब्राह्मण उस मंदिर में देवी की प्रतिष्ठा करके अन्न भोग की व्यवस्था करे तो शास्त्र मर्यादा की भी रक्षा होगी तथा ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोगों को भी उस मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने पर दोष नहीं लगेगा तदनुसार रानी ने अपने गुरु के नाम देवालय को अर्पित कर दिया तथा एक अन्य उपयुक्त पुजारी की आवश्यकता अनुभव कर राम जी को ही देवी के पूज, पूजक पद पर नियुक्त कर लिया पर्व निर्दिष्ट स्नान यात्रा के दिन दक्षिणेश्वर का वायुमंडल की से प्रतिध्वनित हो उठा रानी ने खुले हाथ धन व्य करते हुए दूर दूर से आए ब्राह्मणों तथा तो अतिथियों का सत्कार किया देवालय के निर्माण तथा तो प्रतिष्ठापन समारोह में रानी ने लगभग नौ लाख रूपये खर्च किए तथा तो दो रुपये में त्रिलोकनाथ ठाकुर से दिनाजपुर ठाकुर गांव महकमे के अंतर्गत है। प्रसंकार लिखते हैं देवी मूर्ति का निर्माण प्रारंभ होने के दिन से ही रानी शास्त्र विधि के अनुसार कठोर तपस्या में लग गई वे त्रिसंध्या स्नान अविष्यान भोजन धरती पर शयन तथा यथाशक्ति जप पूजन आदि करने लगी श्री रामकृष्ण अपने बड़े भाई के अनुरोध पर भी पहले तो काली मंदिर में रहने तथा अन्न प्रसाद ग्रहण करने को सहमत नहीं हुए, परन्तु देवी विधान से बाद में उन्होंने इसके लिए सम्मति दे दी इसके अतिरिक्त उन्होंने मथुरा नाथ के विशेष अनुरोध पर देवी के पुजारी का पद भी स्वीकार किया इसी सूत्र से उनका रानी के साथ घनिष्ठ परिचय हुआ और दोनों ही एक दूसरे के सदगुणों पर मुक्त हुए इसके पश्चात अठारह सौ पचास के भाद्र मास में नोविंद जी को सहन जाते समय पुजारी क्षेत्र नाथ ना कर गिर पड़े और विग्रह का एक चरण टूट गया अब यह प्रश्न उठा की नई मूर्त मूर्ति बनवाना उचित होगा या फिर भग्न चरण को ही जोर देने से काम हो जाएगा रासमणी के आमंत्रण पर पंडितों ने आकर सर्वसम्मति से यह विधान दिया कि भग्न मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित करके उसके स्थान पर नवीन मूर्ति का निर्माण कराना ही उचित होगा तदनुसार नवीन मूर्ति बनवाने का आदेश दे दिया गया परंतु सभा विसर्जित हो जाने पर मथुर बाबू ने रानी मां से कहा इस विषय में छोटे भट्टाचार्य का भी राय ले तो अच्छा होगा उनका भी मत जान लेना चाहिए पहले से ही मथुर बाबू को तो श्री रामकृष्ण की भगवत प्रीति का परिचय मिल चुका था मथुर का प्रश्न सुनकर ठाकुर भावावस्था में बोले रानी के दामादों में से यदि किसी का गिरकर पैर टूट जाता तो क्या उसे त्याग कर उसकी जगह किसी और को लाकर बैठाया जाता है या जा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती यहां भी वैसा ही किया जाए मूर्ति को जोड़कर यथावत पूजा की जाए उसे त्यागने की जरूरत ही क्या है यह बात सुनकर रानी आश्वस्त हुई तथा तो श्री कृष्ण को मूर्ति निर्माण की कला में पारंगत जानकर उन्होंने मथुरानाथ से सलाह परामर्श करके उन्हीं को इस कार्य का भार सौंप दिया फिर कृष्ण के कुशल हाथों यह सुधार का काम इतने सुंदर ढंग से संपन्न हुआ कि ढूंढने पर भी टूटने के स्थान का पता नहीं चलता था इसके बाद क्षेत्रनाथ को नौकरी से छुट्टी दे दी गई और श्री रामकृष्ण राधा गोविंद मंदिर की पूजा का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया इन दिनों भिन्न भिन्न अवसरों पर तथा इसके बाद काली मंदिर में नियुक्त होकर भी ठाकुर जिन विविध भावों से पूजन कर रहे थे मंदिर के कर्मचारियों ने उसे देख अनाचार की संज्ञा दी थी परंतु फिर भी गुड़ग्राही बुद्धिमान मथुरा को समझते देर नहीं लगी इन्हीं पुजारी की अनन्न्य भक्ति के फल स्वरूप देवी जागृत होंगे तथा इसी प्रतिष्ठा की, की, की सार्थकता है रासमणि पहले ही ठाकुर के श्रीमुख से भक्ति रसने भजनों को सुनकर मुग्ध हो चुकी थी निम्नलिखित भजन उन्हें विशेष प्रिय था भावार्थ माँ तुम शिवजी की छाती पर पैर रखकर किस निमित्त खड़ी हो दिखावे के लिए तुमने जीव भी निकाल रखी है मानो कितनी भोली भाली बालिका हो तारा मैं सब समझ गया हूँ तो गोविंद जी की मूर्ति जोड़ने की घटना के समय ठाकुर का भावावेश देख कर तथा भक्त पूर्ण विचार सुनकर उनके प्रति रानी की जो प्रीति थी वह श्रद्धा में परिणित हो गयी थी तथा थोड़े दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि रानी के मन में साधना जनित अति उदात भक्तिभाव नहीं होता तो उस दिन ठाकुर के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति शायद धूल में मिल जाती उस दिन रानी मंदिर में जगदम्बा का दर्शन तथा पूजन आदि करते समय मन को उसमें एकाग्र न कर किसी मुकदमे के निर्णय के विचार में ही डूबी हुई थी ठाकुर उस समय वहां बैठे उन्हें भजन सुना रहे थे भावीश ठाकुर ने उनके मन के भीतर की बात जान ली और यहां भी वही विचार कहकर उनके अंग पर आघात करते हुए उन्हें वैसे चिंतन से विरत होने की शिक्षा दी श्री जगदम्बा की कृपा पात्र साधिका रानी अपने मन की दुर्बलता को समझकर कर पश्चाताप करने लगी और उस घटना से ठाकुर के प्रति उनकी भक्ति विशेष रूप से बढ़ गई इधर रानी पर प्रहार होते देख मंदिर में बड़ी हलचल मच गई यहां तक कि भट्टाचार्य महाशय को इसकी सजा देने के लिए अधीर होकर कर्मचारीगण शीघ्रता से वहां एकत्र हो गए परंतु रानी ने गंभीर होकर आदेश दिया भट्टाचार्य जी का कोई दोष नहीं है तुम में से कोई भी उन्हें कुछ न कहे मथुर बाबू ने भी सब कुछ सुनकर अपनी सास जी के आदेश को ही स्वीकृति दी मंदिर के उद्घाटन मई 1855 सौ ईस्वी के बाद रानी रासमणी अधिक दिन तक इस लोक में नहीं रहीं। 1861 सौ ईस्वी के प्रारंभ में उन्हें संग्रहणी की व्याधि हुई दक्षिणेश्वर के लिए खरीदी गई दिनाजपुर की जमींदारी को देवोत्तर करने का दान पत्र तब तक नहीं बन पाया था अब वे इस काम को पूरा करने के लिए अधीर हो उठी उनकी चार कन्याओं में तब तथा जगदम्बा ही जीवित थी भविष्य में उस संपत्ति को दुरुपयोग से बचाने के लिए रोग सैया पर पड़े हुए ही रानी ने अपनी दोनों कन्याओं को उसे करने में अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए एक लिख देने को कहा जगदम्बा तो इस पर समत हो गई पर पद्म ने हस्ताक्षर नहीं किए इससे मृत्यु से पर पड़ी रानी शांति नहीं पा सकी अंत में यह सोचकर कि जगदम्बा की इच्छा से जो होने का है वह हो उन्होंने 18 फरवरी 1861 ईस्वी को देवोत्तर दान पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वह कार्य पूरा हो जाने के दूसरे ही दिन मंगलवार वे शरीर त्याग कर देवी लोक को प्रस्थान कर गई शरीर त्याग के कुछ समय पूर्व से ही रानी रासमणी अपने आदि गंगा के तट पर स्थित मकान में आकर निवास कर रही थी प्राण निकलने के थोड़ी देर पहले जब उन्हें गंगा गर्भ में लाया गया तो सामने जो अनेक दीप जल रहे थे उन्हें देखकर वे सहसा कह उठी। हटा लो, हटा लो। या सब रोशनी अब अच्छी नहीं लगती अब मेरी माँ आ रही है उनके श्रीअंग की प्रभा से चारों दिशाएं आलोकित हो रही है कुछ ही देर बाद मां तुम आई हो पदमा ने तो हस्ताक्षर नहीं किए क्या होगा मां इतना कहकर ही पुण्यवती रानी शांत भाव से माता की गोद में शयन करके महासमाधि में विलीन हो गई इस समय रात का दूसरा पहर बीत चुका था ऐसी भक्तिमती देवी के जीवन का पूरा तात्पर्य लौकिक दृष्टि से समझ पाना असंभव है इसके थोड़े से धारणा करने के लिए हमें पुनः श्री कृष्ण की वाणी का ही मनन करना होगा उन्होंने कहा था रानी राजमढ़ी श्री जगदम्बा की अष्ट नायिकाओं में एक थी उनकी पूजा का प्रचार करने के लिए ही वे धराधम पर आई थी रानी के प्रत्येक कार्य से जगन के प्रति उनकी अचल भक्ति ही प्रकट होती थी